सभी श्रोताओं को अर्चना चावजी का नमस्कार आज मैं आपको सुना रही हूँ विष्ण साहनी जी की लिखी कहानी दो गोरे घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं माँ पिताजी और मैं पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है हम तो जैसे यह मेहमान हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का एक पेड़ है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 बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं घर में कबूतर भी है दिन भर गुटर गु का संगीत सुनाई देता रहता है इतने पर भी बस नहीं घर में छिपकलियां भी और बर्रे भी हैं और चीटियों की तो जैसे फौज ही छावनी मकान देखने लगी पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके रहने योग्य है या नहीं कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर फिर जैसे आई थी वैसे उड़ भी गई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 अब तो इन्होंने यहां घोसला बना लिया है इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया वह उठ खड़े हुए और बोले देखता हूं ये कैसे यहाँ रहती है गौरैया मेरे आगे क्या चीज है मैं अभी भी निकाल कर बाहर करता हूं छोड़ो जी चूहों को तो निकाल नहीं पाए अब चिड़ियों को निकालेंगे मां ने व्यंग से कहा मां कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं वह समझते है कि मां उनका मजाक उड़ा रही है वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से श्ण श्ण कहा बाहें झुलाई फिर खड़े खड़े कूदने लगे कभी बाहें झुलाते कभी शुशूष करते गौरैया ने घोसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झाँक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी पिताजी को गुस्सा आ गया इसमें हंसने की क्या बात है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 इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी पंखा चला देते तो ये उड़ जाती मां ने हंसकर कहा पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर मां फिर हंस दी तुम तो बड़े समझदार हो जी सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरै को बाहर निकाल रहे हो एक दरवाजा खुला छोड़ो बाकी दरवाजे बंद कर दो तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा तू खड़ा क्या देख रहा रहा। है? जा, दोनों दोनों दरवाजे दरवाजे बंद बंद कर कर कर दे। मैंने भाग दिए। केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गोरइयों पर हमला बोल दिया एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची चीची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई माँ तालियां बजाने पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे आज दरवाजे बंद रखो उन्होंने हुक्म दिया एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी तभी पंखे के ऊपर से ची ची ची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा दोनों गौरैया फिर से अपने घोसले में मौजूद थी दरवाजे के नीचे से आ गई है मां बोली मैंने दरवाजे के नीचे देखा सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी पिताजी को फिर गुस्सा आ गया माँ मदद तो करती नहीं थी बैठी हंसे जा रही थी अब तो पिताजी गौरइयों पर पिल पड़े उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े चिड़िया चीची करती फिर निकल गई बाहर पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था देखो जी चिड़ियों को मत निकालो मां ने अब की बार गंभीरता से कहा अब तो इन्होंने यहां अंडे भी दे दिए होंगे अब ये यहां से नहीं जाएंगी क्या मतलब मैं कालीन बर्बाद करवा लू पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी इतने में रात पड़ गई हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा चिड़िया वहां पर नहीं थी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 तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुसाती पिताजी परेशान हो उठे आखिर कोई कहां तक लाठी सकता है? पिताजी बार-बार कहे, कहा सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगी कि वह गोरयों को घोसला नोच कर फेंक देंगे और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठाकर ले आए घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर गौरइयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनको पर जमाया और दाई और को खींचा दो तिनके घोसले में से अलग हो गए और फर हुए नीचे उतरने लगे चलो दो तीन के तो निकल गए मां हंसकर बोली अब बाकी दो हजार भी निकल जाएंगे तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गोरिया नजर आई दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी कुछ कुछ काली पड़ गई थी अब वे चहक भी नहीं रही थी अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनको के ऊपर रखकर वही रखे रखे घुमाने लगे इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे वे लिपटते चले गए लिपटते चले गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। फिर वह खींच-खींच लाठी के के सिरे इर्द-गिर्द लपेटा जाने लगा सूखी घास और रूई के फाहे और धागे और ठीगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी तभी सहसा जोर की आवाज आई चींच पिताजी के हाथ ठिठक गए क्या क्या गोरैया लौट आई है मैंने झट से बाहर बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों दीवार पर गुमसुम बैठी थी। ची फिर आवाज आई मैंने ऊपर देखा पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गोरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची किए जा रही थी